कीर्तन करता है और जातान राग उसे परम अनुराग की प्राप्ति होती है उस नाम का बार बार उच्चारण करने पर भी उसके मन में कभी भी नहीं होती है जातानाग अनुराग का मतलब है सतत उपभुक्तमान होने पर भी किसी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति उसे नूतनता की प्राप्ति होती है तो उसका ध्रुवीभ हो जाता है उस नक्षित्र है कि काव्य शास्त्र के सब के समग्रता का वर्णन हो भगवत भक्ति की यह विशेषता है कि भगवत भक्ति वह सत्कवि निबद्धता के बिल की उत्पत्ति कर देती है कृष्ण ने इतना मात्र कहा तो उसे रस की प्राप्ति हो जाएगी वेभाव सामग्री अनुभाव सामग्री संचारी भाव सामग्री सारी सामग्रियों उसे अपने आप प्राप्त हो जाएंगी जबकि काव्य में ऐसा नहीं होता है काव्य में जब तक कोई श्रेष्ठ कवि अपनी कविता का पूरी तरह से प्रयोग न करे तब तक हृदय में ध्रुवीभूतता नहीं आती है द्रुचित्रता नहीं आती है ंदी तो के द्वारा भी दुश्चितता नहीं आती है उसमें कोई मार्मिकता होनी चाहिए जब मार्मिकता आती है तब चित्त स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होता है तब जो चित्त है वह आवरण भंग को प्राप्त करता है और तब जाकर के रस की प्राप्ति होती है जबकि जिन्होंने नाम जप किया है ऐसी जो भक्तगण है बोलभ मंडली की जय तो ऐसे जो भक्तगण है वे तो कृष्ण नाम लेते हैं और कृष्ण नाम लेने के साथ साथ दुस्चित उच्च उनके आंखों में आंसू आ जाते तो होने के लिए भक्ति काव्य भक्ति रस के लिए सत्कवि निवेदता की किसी कवि के चतुराई की कवि की स्किल की जरूरत नहीं है बिना कवि की स्किल के भी वह रस को प्राप्त कर लेता है तो दुच्चित उच्च और उसका दुचित उच्च स्वर में प्राप्त हो जाता है उच्च स्वरूप में उसका चित्र ध्रभिभूत हो जाता है एकदम पिघल जाता है हसत्य तो उस समय अपने इष्ट का सामने दर्शन करके वह हंसता है इतने में ठाकुर फिर से छिप जाते तो रोगती रुदन करने लगता है और रुदन करके हे hey, प्रोलो कहा गए तो स्वाम विचिते ऐसा कहकर कि वो रुदन कर रहा है जय ऐसा कहते हुए वो रुदन कर रहा है तो चिन्हते तो तेरा स्मरण करके हम तुझे तो ढूंढते हुए ढूंढ रहे हैं प्यारे दर्शन दे दर्शन दे व्याकुल होकर दे तो रोदती रुदन करता है तुम्हें ठाकुर हसते थो रोदती रौती और जोर जोर से पुकारने लगता है कि हे गोविंद तुम कहां हो जल्दी से उनके नाम लेकर के वह पुकारने लगता है कि मथुरा नाथ कदाब लोक नय नम तो लोक कातरम हे मथुरा नाथ कब मैं आपका दर्शन करूंगा आपका दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत कातर हो रहा है हे नंद तनुज कहाँ हो कहां। तो कहाता है और इतने में ठाकुर उसके सामने फिर से आ जाते हैं तो गायती गायन करने लगता है उनके रूप का उनके माधुर्य का उनका गायन करने लगता है रुद्रत रउत गायती उन्मत्त उन्माद लोकबा और उस समय श्री श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके वह उन्मत्त जैसा हो जाता है उन्मत्त जैसा हो करके लोक लोक से पर होकर विराजमान हो जाता है जब ध्यान करता है और ध्यान करते हुए श्री श्याम सुंदर के रूप का दर्शन कर रहा है उस समय ध्यान रूप का दर्शन करते करते उन्मक्त हो करके वह भी नृत्य तो गाय तो पश्चन तदेवान करो तीच जैसे रंगमंच पर कोई नर्तक नृत्य कर रहा है कोई गवैया गायन कर रहा है हम पे गाना नहीं आता है परंतु तो नृत्य करने वाले साथ में हम नृत्य करने लग जाते हैं मनी मन में नृत्य करने लग जाते हैं हमें संगीत नहीं आता है थोड़ा बहुत संगीत का परंतु तो संगीत के का जो स्वर है वे काम को अच्छे लगते हैं और उस गायक के साथ में ही हम मन ही मन में गुनगुनाने लगते हैं ऐसे ही वो भी श्री श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करते हुए उस रूप के साथ में वह विफल हो जाता है मोहित हो जाता है ठाकुर जी का ध्यान करता है और श्री जैसे कि तृतीय स्क में ध्यान योग में कहीं वर्णन किया कि कंपित भक्तियानुकंपित गृहित मूर्ते संचित भगवत बदनांदम विस्फुर मकर कुंडल वलो विद्योतिता अमल कपोल मुदार ना कंपित धिया भक्ति के ऊपर उसकी भक्ति के कारण अनुकंपित बुद्धि वाले हो जाती है जहाँ भक्ति होती है वहां पर श्री कृष्ण की अनुकंपा अपने आप प्रकट हो जाती है तो भक्ति अनुकंपित दिया भक्ति की अनुकंपा से भगवान की जो बुद्धि है वो भक्ति के ऊपर अनुग्रह करने वाली हो जाती है तो रो देती रोती गायती नृत्यती तो ठाकुर कभी दर्शन देते हैं कभी छिपते हैं उसको दर्शन देते हैं ये भाव दशा चल रही है भावदशा में वो ऐसा दर्शन कर रहा है तो गृहित मूर्त श्री ठाकुर भक्ति के द्वारा भक्ति के ऊपर अनुकंपा करते हुए विभिन्न स्वरूपों को धारण करते हैं मधुर स्वरूप को धारण करते हैं और ऐसे भगवान के स्वरूप का वह ध्यान करता है उनका कभी भावना में वह दर्शन करता है स्वप्न में दर्शन या भावना में या समाधि में वह दर्शन कर रहा है अभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है और उस समय यह देख रहा है कि भक्त मंजरीगण जिस समय श्री श्याम सुंदर के ऊपर पंखा कर रही हैं उस समय पंखा करते समय श्याम सुंदर के कुंडल बे हिल हिले यह विस्फुरन मकर कुंडल मकर के आकार के मछली के आकार के कुंडल क्योंकि सखी चमर कर रही हैं तो चमर की वायु से जिनके कुंडल अपूर्व से हिल रहे हैं अथवा किसी भक्त ने कोई बात कही और भगवान जिस समय हंस रहे हैं तो हंसने पर उनके कुंडल जैसे हिल रहे हैं तो कभी चमर के द्वारा कुंडल हिल रहे हैं कभी भक्त जो है उनकी चर्चा को सुन करके आप हंस रहे हैं और हंसने पर श्री ठाकुर के कुंडल हिल रहे हैं इतनी सी स्थिति भी हो सकती है कि भक्त ने कोई अपनी प्रार्थना की और उस प्रार्थना को सुन करके भगवान जहा गर्दन झुका करके कह रहे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और उसकी प्रशंसा में उसके गायन में जब अनुमोदन करते हैं तो अनुमोदन करने पर भगवान के कुंडल मानो हिल रहे हैं कुंडल हिलते हुए ऐसा लग रहा है कि ठाकुर के वो तो है रंगमंच और उन पर कुंडल की जो पृथ्वी बढ़ा है तो वो दो कुंडल की जगह चार कुंडल हो गए ठाकुर yes. yes. के कपुल रूपी विषद जो कुंज है रंगद रसद और वसुधापुं अर्सुन विचित्र अनूप अमित कला अमृताद कुंज मधे बेरत रसिक धूप तो जो विषन कुंज है कपोल कुंजी है उस कपोल कुंजी के ऊपर आज कुंडल जब प्रतिबिंबित होते हैं तो कुंडल प्रतिबिंबित होकर के दो कुंडल चार हो जाते हैं और वे कुंडल नृत्य कर रहे हैं परंतु कोरियोग्राफर भी तो होना चाहिए नृत्य की शिक्षा देने वाला भी तो कोई होना चाहिए अन्यथा कोरियोग्राफर के बिना वो नर्तक नृत्य कैसे करेगा उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नृत्य डायरेक्टर भी तो होना चाहिए यहाँ पर डायरेक्टर कौन है ऋषि ठाकुर जी की भौ जय जय जय तो कपूर हो गया रंगमंच और उसमें कुंडल की जो चिलक पड़ रही है तो एक तो चिलक और एक कुंडल ऐसे दो कुंडलों की जगह चार कुंडल चार जो शिष्य हैं चार शिष्य कपोलों के ऊपर कपोल रूपी विषद रंगमंच के ऊपर अपूर्व से नृत्य कर रहे हैं और उनको नृत्य की शिक्षा देने के लिए और उनको ठीक प्रकार से ताल के ऊपर रखने के लिए भाव की विभिन्न भंगिमाओं को प्रकट करने के लिए श्री श्याम सुंदर की जो टेढ़ी भोएं हैं वे ही मानो नृत्य निर्देशक होकर के विराजमान है वे नृत्य निर्देशक इशारा करके जैसे उन कुंडलों को नचा रही है तो यद विस्फुरन मकर कुंडल वल्ग तेनो विद्योतिना अमल कपोल मुदार नासम और वे कुंडल अपूर्व से नृत्य कर रही हैं विद्योतना तो आज मकर कुंडल वल्ग तेनो मकर कुंडल जो है वो कपोल रूपी रंगमंच के ऊपर अपूर्ण रूप से नृत्य कर रहे हैं उनको नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं श्री ठाकुर की जो भूए हैं वो भूए हैं निर्देशक होकर के विराजमान हैं कपोल अमल रंगमंच होकर के विराजमान हैं अब दर्शक कौन है वो दर्शक है की जो नासका है वो दर्शक और दर्शक जब नृत्य देखेगा तो वो तो नौछावर किए बिना मानेगा नहीं वेट दिए बिना मानेगा नहीं नौछावर दिए बिना मानेगा नहीं और यहां पर नासका अपने सर्वस्व को नासका का सर्वस्व क्या है प्राण वायु उस प्राण वायु का ही समर्पण कर रही है तो जहां सर्वस्व प्राणों का समर्पण करते हुए नासिका रूप ही जो दर्शक है वो दर्शक विराजमान है इस प्रकार श्री श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी का वो भक्तपुर दर्शन करता है तो हसत कभी श्याम सुंदर का दूर दर्शन करके हंसता है जब छिप जाते हैं तो रोदती रोदन करने लगता है फिर पुकारने लगता है रौती अन दयाल नाथ के ऐसा कहकर के रुदन करने लगता है और लोक कातरम ये नेत्र तेरे अवलोकन करने के लिए कातर हैं हा क्या करूं कहा जाऊं ऐसा होकर के वो व्याकुल हो रहा है तो रोती पुकार रहा है रो रहा है और गायति तब गायन करने लगता है उस रूप माधुरी का जैसे रंगमंच के ऊपर नृत्य हो रहा है कुंडल जैसे कपोल के ऊपर अपूर्ण से नृत्य कर रहे हैं नासिका जैसे दर्शन कर रही है सर्वस्व को नौछावर कर रही है भोए जैसे कहीं संकेत करते हुए नृत्य की शिक्षा देते हुए आचार्य बन करके कहीं नृत्य कराते हुए विराजमान हैं, उनका दर्शन करके वह लोकवाह्य लोक से लोक को भूल जाता है अथवा लोकबा ऐसा जो दर्शन करेगा वह अपने आप ही संसार से या तो बाह्य हो जाएगा या संसार उसको कह देगा कि आप दादाजी काम के नहीं रहे तुम तो जाओ वृंदावन और यहाँ पे हमारे काम के तो तुम हो नहीं अब तुम जाओ वृन्दावन लोकबाह वहां पर रहो तुम्हारे लिए मन अर्डर भेज देंगे पेटीएम कर देंगे चिंता नहीं तुम तो अपना जल लेकर जाओ और अपने भाई है अब आपको तो यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है आप लोक के मतलब के नहीं रहे तो वो लोक भाई है या तो लोगों से बाह्य कर देगा या वो लोक को बाह्य कर देगा दे से स्वयं वह बाह्य हो जाएगा ऐसा वो भक्त है तो भाव दशा में कहीं ऐसी स्थिति और भाव दशा में होते होते वो जो साधक है वह भाव से वह जब प्रेम में प्राप्त होगा प्रेम अवस्था में पहुंचता है तो सर्वात्म स्नपनम जब प्रेम दशा को प्राप्त करता है सर्वात्म स्नपन दशा को प्रेमा स्वाद की दशा को प्राप्त करता है उस प्रेमा स्वाद की दशा में कभी वह शब्द सुनता है प्रेमा स्वाद की दशा में उसकी जो सात मूर्छाएं हैं वो सात मूर्छाएं अद्भुत रूप से उसको प्राप्त होती हैं कम कम करके और सबसे पहले वह शब्द को सुनता है वेणुनाथ को सुनता है से उसे शब्द की और उसकी को दूर करने के लिए ठाकुर पीठ पर हाथ रखते हैं पीठ सहलाते हैं और पीठ के सहलाने को देख करके सहलाने को देख करके उसे पुनः चेतना आती है पर स्पर्श के माधुर्य को स्वर्ण करके स्पर्श के माधुरी को अनुभव करके वो एकदम आनंदित हो जाता है और इतने में देखता है किसने छुआ मुझे और जैसे ही ठाकुर उसके सामने आते हैं उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए वह रूप का दर्शन करता है तो पहले शब्द के द्वारा मूर्छा फिर स्पर्श के द्वारा फिर रूप के द्वारा मूर्छा इतने नहीं कभी श्री श्याम सुंदर उसे अपना अर्ध चर्म तांबुल प्रदान करते हैं और वो भावना में उस कृष्ण को जब प्राप्त करता है तो कृष्ण को प्राप्त करके वह अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाता है और उस महाप्रसाद को प्राप्त करके फेलाव को प्राप्त करके उसे रस की प्राप्ति होती है इतने में ही श्री कृष्ण की माला की गंध श्री कृष्ण की अंग की गंध श्री कृष्ण के अधामृत उसकी गंध को प्राप्त करके वह अपरूप से आनंदित होता है ये पांच मूर्छाया आई शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके बाद में छठी मूर्छा इन पांचों मूर्छाओं को प्राप्त करके छठी मूर्छा उसको आती है एक साथ इन पांचों वस्तुओं का उसको आस्वादन प्राप्त हो जाता है छठी मूर्चा एक साथ पांचों पांचों जो आनंद हैं शब्द स्पर्श रूप्रसगंध इनको वह प्राप्त करता है और इस आनंद में वो डूब जाता है परंतु एक साथ आनंद प्राप्त करने पर भी उसकी इंद्रियां सीमित है तब परम कृपालु शिथा को उसकी इंद्रियों में ऐसी सामर्थ्य देते हैं प्रत्येक इंद्री अमित आनंद का अमित प्रकार से अमित रूप में आस्वादन करती है तीन बार अमित है अमित अमित अमित। अमित अमित अमित सुख का प्रकार से अमित आनंद प्राप्त करती है और सखियों की यही स्थिति है हमारे सिंधु मंदिर में कि श्री सखिया श्री प्रिया लाल की रूप माधुरी का अमित प्रकार से Ke, अमित रूप धारण करके अमित आनंद सेवा करती हैं और अमित सेवा में अमित आनंद को प्राप्त करती हैं शाम शांत देखिए अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से सखी करती हैं और आनंद भी अमित प्रकार से अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से उनको प्राप्त होता है तो ये सर्वात्म सर्वात्म स्नपनम तो जो प्रेम की जो दशा है वो प्रेम की दशा अद्भुत होकर के विराजमान तो सर्वात्म स्नम की जो व्याख्या की जाए वो कहां तक चेतो दर्पण मार्जन से लेकर के माने शुद्धा साधसंग भजन की रुचि जो उत्पन्न हुई चित्त द्रुपी धर्पण साफ सच हुआ फिर भव निर्वापन हुआ माने साधक जो है उसका भजन में मन लगा और भजन करने पर भजनक क्रिया भजन क्रिया हो करके महादावग्न निर्वापण भी उसको प्राप्त हुआ तो अनश की निवृत्ति भी हो गई और अनर्थ की हो करके वो अपूर्व से विराजमान फिर श्रेय चंद्रका निष्ठा की स्थिति प्राप्त हुई फिर विद्यावधु ये आसक्ति की स्थिति प्राप्त हुई फिर विद्यावधु जीवन आनंद नामुदर्धनम ये भाव की स्थिति प्राप्त हुई पृथ्वम पूर्णात स्वाद ये आसक्ति की स्थिति प्राप्त हुई पृथ्वीपूर्णातम स्वादुनम ये भाव की स्थिति प्राप्त हुई और सर्वात्म स्नपनम जिसमें प्रेम की जो स्थिति है वो प्रेम की स्थिति उसको प्राप्त हो और प्रेम की स्थिति प्राप्त होकर के जब ये सात मूर्छाएं आई माने इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य आई के एक एक इंद्री शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसकी में नहीं रही प्रत्येक इंद्री शब्द स्पर्श रूप रसगंध को प्राप्त करे और वो भी अमित प्रकार से प्राप्त करे ये आठवीं मूर्छा प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा और वो भी अमित रूप में उसको प्राप्त करने की अभिलाषा ऐसे आठ मूर्छाएं जब साधक को प्राप्त होती है उन मूर्छा में वह इतना डूबा हुआ है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि मेरा यथावस्थित शरीर कहां छूट गया माने महिताम शुद्धाम भागवती तनुम आरभ कर्म निर्वाणो न्यप्रत पांच भौतिका नारद जी अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरा पांच भूत कहा प्रुज माने महिला शुद्धाम भागवती तनु जब भगवान मुझे शुद्ध भागवती तनु माने पार्षद शरीर प्रदान करना प्रयुज माने अभी प्रयुक्त तो नहीं हुआ है मान भगवान पार्षद तनु प्रदान करना चाह रहे हैं प्रुज माने अभी इच्छा मात्र की है नहीं उस उसमें आरंभ कर्म निर्माण मेरा पांच भौतिक शरीर वह नबत भूत का जो के कर्म निर्वाण कर्म की जहां पर समाप्ति होगी कर्म के कारण जो मिला था कर्म के कारण ये शरीर मिला है और ये कर्म प्रांति की जब समाप्ति होगी तब कर्म समाप्ति को, को जहां पर कर्म की समाप्ति हो जाएगी ऐसा मेरा अंतिम यह शरीर नब तक गिर गया परंत पुंज माने कहने का मतलब है पार्षद तनु सामने उपस्थित हो गया अभी प्राप्त नहीं हुआ है परंतु सामने उपस्थित हो गया जैसे ब्राह्मण को भोजन के लिए बैठाता है तो यहां पर लगता यह है कि बैठने की क्रिया पहले हुई है भोजन की क्रिया बाद में होगी परंतु बैठाया गया है इसलिए क्योंकि भोजन दिया जाएगा तो भोजन की सुनिश्चितता है भोजन परस दिया गया है परवेक्षण कर दिया गया है और फिर बैठाया गया है तो यद्यपि भोजन भोजनार्थ है उपविशति इस वाक्य में उपविशति ये जो क्रिया है ये बात की है और भोजन पहले लग गया है ऐसे ही श्री ठाकुर देह जो गुरुदेव ने उस साधक को दिया हुआ था उस देह को पहले उपस्थित कर देते हैं चिन्हय देह को पहले उपस्थित कर देते हैं और तब उस उसका पांच भौतिक का पांच भौतिक जो देह है वह कहीं पीछे गिरता है तो लगता यह है कि पहले देह गिरा और फिर पांच बहुत पार्श्वदेह मिला परंतु तत्त स्थिति यह है कि पार्शदेह उसको पहले ही हृदय में तो मिल चुका है मंजरी स्वरूप उसको पहले ही श्री गुरुदेव ने दिया हुआ है उसे मिल चुका है अब वो देह कहीं क्रियाशील होकर के विराजमान है तो जैसे भोजनार्थी उपविष्टि इसमें लगता यह है के भोजन की बैठने की जो क्रिया है वो पहले हुई है और भोजन की क्रिया बाद में होगी परंतु भोजन पहले उपस्थित हो चुका है आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाली निवास का श्री राधा रानी ने दीक्षा के समय जो रूप देना चाह होगा दीक्षा के समय ही वो रूप अलक्षित रूप से भक्त के हृदय में आ चुका है गुरुदेव केवल उसको प्रमाणित मात्र करेंगे क्योंकि वे सिद्ध हैं इसलिए वे प्रमाणित मात्र वे दे नहीं रहे हैं अपनी कल्पना से नहीं दे रहे हैं वे उसको प्रमाणित मात्र कर रहे हैं और प्रमाणित करके क्योंकि अपने धन का यदि पता लग जाएगा किसी को तो वो उस धन के प्रति आकर्षित होगा और उस धन को प्राप्त करने के लिए उसके साथ में ममता भी रखेगा और उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करेगा अन्यथा यदि अपने धन का पता ही नहीं है तो न तो उस धन से ममता होगी और न उसके लिए प्रयास हो इसलिए श्री गुरुदेव से पूछ भी लेना चाहिए कि श्री राधारानी कौन सा स्वरूप मुझे देना चाहती है मेरा अपना स्वरूप क्या है इसको पूछ भी लेना चाहिए गुरुदेव जब दीक्षा दे दी तो उसके बाद में कहीं बता भी देते हैं कि तेरे ये स्वरूप है एक आ, आ, एक आ, कुछ जैशर्स जो हैं वो कुछ उसके देखकर के कहीं संकेतित भी कर देते हैं ये ग्यारह जो भाव हैं उन ग्यारह भावों में से कुछ भावों को कहीं संकेतित भी कर देते हैं यदि पता नहीं है तो फिर उस भाव को पकड़ने की हमारे हृदय में अभिलाषा नहीं होगी कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है शहर में आकर के बेलदारी कर रहा है मध्यान्ह में जब थोड़ा सा समय हुआ विश्राम का रोटी खाने का उसमें सारे मजदूर कहीं पेड़ के नीचे बैठकर के अपने अपने घर से जो टोशा लाए उस टोशा को खोल करके उसमें से खा रहे हैं एक एकाएक उसी रास्ते से कोई शुद्ध पुरुष चले गए और उन्होंने उस मजदूर को देखा बोले अरे तू यहां क्या कर रहा है बोले हम मेरा काम लग गया आज यहां पर और मैं यहां पर बिलदारी कर रहा हूं बोले अरे क्या चक्कर में पड़ा है बिलदारी बिलदारी बड़ा खुश हो रहा है तू इसके लिए है क्या तू तो बहुत बड़ा आदमी है बोले मेरे क्यों हाँसी कर रहे हो जब मुझे सांझ को मजदूरी मिलेगी उसे समझा कि है, वो मेरा गरम होगा जलेगा आप कह रहे हो कि तू तो बहुत बड़ा आदमी है को कर रहा है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा हूं मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है तू तो बहुत बड़ा आदमी है बोले कैसे महाराज बोले देखो तेरे गांव का नाम इस अक्षर से शुरू होता है क्या हाँ ऐसा यह है गांव में कभी तू गया है बोले हाँ गया तो तुम बोल तेरे घर जो पुरानी हवेली है उस हवेली का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए उसके आगे एक पेड़ होना चाहिए हमारे कह तो आप तुम सही हो ऐसा ही है बोले उसमें कहीं उत्तर की ओर एक कमरा है बोले हां कमरा है बोले उस कमरे में ऐसा एक दरवाजा है उसके ऊपर ऐसा कुछ चिन्ह बना हुआ है बोले हाँ ऐसा है बोले उसमें सामने जब आज जाएगा उसे एक हाथ एक बगल में एक दो आले होने चाहिए उसमें दाहना आला है क्या बोले हा मरे आपको कैसे पता लग गया बोले उस आले के नीचे जब एक हाथ जमीन को खोदेगा तो वहां पर बहुत बड़ा रत्न है घड़ा मिलेगा और वो घड़ा तुझे तो ही मिलेगा और किसी दूसरे को नहीं मिलेगा वो तेरे भाग्य का है जब तक उसको पता नहीं था उस मजदूर को तब तक, तक तो वो बस अपनी बेलदारी में लगा हुआ था और जैसे ही उसे पता लगा आप कौन बेलदारी करे और कौन मैंने इतनी मजदूरी की है उसका कुछ पैसा तो ले लू इसकी भी किसको परवाह वो तो दौड़ा हुआ उसी समय छोड़ छोड़ करके और ये तो सीधा हाँ पहुंचा है अपने गांव और वहां पर खोद खोद करके जैसे ही जग जै बताया था वैसे ही देखा वैसे उस रत्न को प्राप्त करके वो एकदम आनंदित हो गया जब तक उसे बताया नहीं गया तब तक अपने रत्न का अपने धन के प्रति न तो उसमें लोभ था और न उसके लिए प्रयास था गुरुदेव जब जीव के स्वरूप को बता देते हैं कि तेरे ये स्वरूप है तब उसमें लोम उत्पन्न हो जाएगा और उसके लिए प्रयास भी हो जाएगा इसलिए कहीं श्री कभी तो वो स्वरूप अपने आप स्फूरित होगा और कभी जो सर्वज्ञजन है उन सर्वजनों के आशीर्वाद से वह स्वरूप कभी उसको पता लगेगा इसलिए श्री गुरुदेव के द्वारा अपने स्वरूप को भी कहीं ना कहीं जान लेना चाहिए कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास ये नित्य कृष्ण दास का मेरा क्या स्वरूप है इसको कहीं श्री गुरुदेव के द्वारा कहीं जान भी लेना चाहिए तो उसे धन का लोभ हो जा अपने धन के प्रति लोभ भी होगा और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशीलता भी बढ़ जाएगी अन्यथा जब तक मोटिव सामने नहीं है तब तक व्यक्ति में प्रयत्नशीलता नहीं आएगी एक जीवन का लक्ष्य उसको जरूर प्राप्त होना चाहिए उसके लिए भी प्रयत्नशील उसे होना चाहिए इसलिए कोई चीज कल्पना में नहीं दी जा रही है जो श्री राधारणी ने दी है उसको केवल कहीं जानने के लिए उसको पहचानने के लिए प्रयत्नशील जरूर होना चाहिए और जो प्रामाणिक वस्तु कहीं प्राप्त हुई है उस प्रामाणिक वस्तु के लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए तो हसत्य वो हसता है गाता है और उसे आठ मूर्छाएं जब प्राप्त होती हैं तो अष्टम मूर्छा में उसका नपतक पांच भौतिक पांच भौतिक देह कब छूट गया और सामने जो देह स्वरूप हुआ था जो श्री गुरुदेव ने उसे बताया हुआ था वो सिद्ध देह उसमें वह प्राप्त करके अवस्थित होकर के वह शिवप्रिया लाल की सेवा करने के लिए एक बार तो निकुंज मंदिर में पहुंच जाएगा एक बार तो शिवप्रियालाल की बैकुंठ में वह सेवा करने के लिए पहुंच जाएगा तो नवतत्च भूतकों में वही दृष्टान था कि भोजनाथ उपविश इसमें स्वरूप पहले मिल गया और यथावस्थित जो शरीर है वह बाद में छूटा परंतु क्रिया ऐसी हो रही है कि पहला बैठा जाएगा पहले और भोजन किया जाएगा बाद में परंतु भोजन पहले ही उपस्थित हो चुका है जो साधक है वो उत्क्रांत सिद्धि को प्राप्त करके इस प्रकार भाव सिद्धि को प्राप्त कर लेगा श्री गुरुदेव अभी जिस भाव के स्वरूप को गुरुदेव ने प्रदान किया उस स्वरूप को वह प्राप्त करेगा तो परम विजय श्री हरिनाम की एक सामर्थ्य है कि वे हरिनाम उस साधक को उस परम स्थिति को भी प्रदान कर देंगे परम का तात्पर्य है कि जो भाव सिद्धि है उत्क्रांत सिद्धि की अपेक्षा भाव सिद्धि उसको भी प्रदान करने वाले श्री हरिनाम हो जाएंगे प्रेम अवस्था में ठाकुर एक बार साधक को कहीं दर्शन भी दे देते हैं परंतु वो प्रत्यक्ष दर्शन को कभी तो ये मानता है कि मेरा भ्रम है कभी ये मानता है स्वप्न है परंतु उसे प्रत्यक्ष दर्शन भी कहीं प्रदान कर देते हैं अब सनातन गोस्वामी जी आवन से बैठे हुए कहीं भजन कर रहे हैं कामबंद में और रामकृष्ण दोनों आए और कह रहे हैं बाबा प्यास लग रही है गैया चराते हुए ग्वरिया बन करके और बाबा प्यास लग रही है पानी तो दे बोले अरे तुम्हारा रोज को काम गैया चरा हुए कौन अब महात्मा को भजन करते हुए हम भजन कर रहे हैं जब कर रहे हैं हमको उठा उठा उठ के ये कह रहे हो कि पानी पिवाए दे ठीक है लो पानी तो पिमा रहे भैया तुम आये हो तो तुम्हारा रूप भी कचो ऐसा अद्भुत है <laughs> तुमको पड़ेगा बोले बाबा तेरे करुआ को पानी बहुत मीठा लगे बहुत हो है। और गर्मी में के गर्मी के दिन देने और तेरे करुआ को पानी बहुत बढ़िया है सनातन जी अपने करुआ से बोले बाबा तेरे करुआ को पानी पीवे तो हम आम ही है रोज आम हमें तो चाय चाय अनखना और चाय मतखा अनखना हेरे करुआ को पानी पीए आएंगे ही आएंगे अरे बाबा जी को बाबा जी को क्यों हैरान करो भजन कर भजन करना कर दो तुम्हें तुम्हें पानी रहे कि भजन कर रहे जहां पर प्यार बैठेंगे क्या अरे अरे और का भजन कर रहे हो ये और कह रहे और की ही भजन कर रहे हो सनातन गोसावी और सनातन गोसा जिसे पानी पिला दे और श्री रामकृष्ण दोनों चले जाए तब ध्यान में आओ ये तो रामकृष्ण थे हम इनको ग्वालिया कहकर के इनको इनकी अपिलना करें हम इनकी कर रहे हैं ये तो रामकृष्ण साक्षात आए हम इनकी अपिलना करें सिद्ध ये तो ये जो अद्भुत जो स्वरूप है वो अद्भुत स्वरूप ये तो भाव दशा में भी कहीं न कहीं ठाकुर नहीं प्रेम दशा में भी एक बार ठाकुर दर्शन कर कभी साक्षात दर्शन जिनको साक्षात दर्शन हो चुके हैं जिनका भजन इतना परपर को हो गया ठाकुर ने स्वयं उनको दर्शन दे दिए उन लोगों को सिद्ध बाबा कहते काम सिद्ध बाबा उनका चरित्र है ये, तो कामनगी उनको रामकृष्ण दोनों आकर के और जल मांग रहे हैं और ये जल पे वाते हुए विराजमान हो रहे तो नृत्य लोकबाई है भाव दशा में भी वो बाई होता है और उसका शरीर कहाँ छूट गया तो जैसे एक सांप वह कांटों के बीच में होकर निकल रहा है और उसकी कैचरी कहां पीछे छूट जाती है उसको पता ही नहीं लगता है इसी प्रकार योगी को यह पता नहीं लगता है भक्त को यह पता नहीं लगता है कि उसका पांच भौतिक शरीर कब छूट गया तो परम भी जयती इस परम की स्थिति को सिद्ध देह को प्राप्त Uh, सिद्ध होकर के पार्षद को प्राप्त कराने वाले कौन से हैं परम विजय श्री कृष्ण ही परम होकर के केराजमान है तो साधक उनका दर्शन करते हुए संचिंत भगवत बदनाविंदम भक्त्यानुकंपित गृहित मूर्ते हे यद विस्फुरन मकर कुंडल बल्गते नो वि कपोलम उदार नासम जहां पर उदार नाशिका वह कहीं दर्शक होकर के विराजमान कपूल जहां पर रंगमंच होकर के विराजमान जहां कुंडल नृत्य कर रहे हैं जहां पर नित्य, हैं नृत्य निर्देशक होकर के विराजमान हैं उन उन्त का दर्शन करते हुए साधक विराजमान हो रहा है तो मन को इस प्रकार निरंतर निरंतर जैसे प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ऐसे किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है नाम नाम हरिम संकीर्तन की जय कहने के लिए बहुत कुछ है प्रथम श्लोक ही, परंतु तो नाम के साथ में जोड़ा हुआ है कि नाम नाम अकार बहुधानी सर्वशक्ति सत् नियमित स्मरण रागा। श्री नाम की का गायन करते हुए कि नाम ही परम विजयते सर्वोत्तम होकर के विराजमान है ऐसा सब शास्त्र कहते हैं पौर्णमासी जी के द्वारा भी हमने कभी श्री यशोदा जी की गोष्ठी में विराजमान हो करके पौर्णमासी जी जिस समय पुराणों की कथा कहती हैं उस समय हम गोपीगण भी विराजमान हो करके शास्त्र को सुनती रही है लीला पौर्णमासी जी का नृत्य का नियम है कि अपराध काल में पौर्णमासी जी श्री नंद भवन में आती हैं और नंद भवन में आकर के श्री पुराणों की कथा श्री यशोदा जी को सुनाती हैं और उस समय गोपीगण भी आ जाती है वहां और वे भी उन पुराणों की कथा सुनती हैं तो कहती है पौर्णमासी जी जब संगीत करती हैं कि नारायण की ऐसी ऐसी लीला है और घराचार्य जी कह गए हैं तस्मान नंदात्म जो एम थे नारायण समूह हो के यशोदा तुम्हारा जो लाला है वो तो नारायण के समान गुण वाला है तो नाम की महिमा का पवन मास जी का गायन करें पुराण चरित्र में कभी विभिन्न अवतार कथाओं का अनुरूपण करें कभी नारायण की महमा का गायन करें और अंत में धीरे से कहते हैं कि तुम्हारा लाला भी नारायण जैसा है इस बात को सुन करके श्री प्रिया जी तो विभल हो जाए कि प्यारे ऐसे प्यारे की ऐसी मेहमा ये सुन करके अपने रूप से आनंदित हो जाए आनंद विरहमें वही महत्व ज्ञान शिवप्रिया को उत्पन्न हो जाए प्रिया के हृदय में स्फुनित हो जाए और विरा शिवप्रिया कहने लगती है कि नाम नाम मकारी सर्व शक्ति तत्व तो नियम तस्मरणे निकाला काला एतादृशी तब कृपा में भगवान मापी हाँ जन नान की ऐसी है कि नाम में सारी शक्ति भगवान ने रख दी है श्री नारायण ने सारी शक्ति नाम नाम में रख दी है नाम नाम बहुदार नि सभी शक्ति अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है और पे तो नियम तस्मर काल वहां पर नियमतः स्मरण करने में कोई काल उनकी भी स्थापना नहीं की गई है कि इस काल में ही ये भजन किया जाएगा न समय का नियम है न अन्य किसी का नियम है ऐसी आपकी अपूर्व कृपा विराजमान है परंतु उसमें हमारा कहीं अनुराग नहीं है नाम संकीर्तन के दो कर्ता है एक साधक कर्ता एक सिद्धकर्ता श्री प्रिया जी भी नाम संकीर्तन करती हैं। तब कथाम तप्त जीवन कभी रीडतम कलमशाप हम ये प्रियाजी भी कहती हैं कि तेरी कथा ऐसी है श्रीमण मंगलम श्रीमदातम वो परम परम तो विरह की एक स्थिति ये है कि विरह में श्री कृष्ण के माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों का उदय हो जाता है मिलन में केवल माधुर्य का उदय होता है अतः विष्णा चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मिलन है कोट चंद्रमा के समान उन्मादक और विरह है कोट सूर्य के समान प्रकाशक चंद्रमा का प्रकाश केवल जहां चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है उस आनंद को प्रकाशित करेगा कोट्यान को प्रकाशित करेगा परंतु घर के भीतर चंद्रमा की चादनी नहीं आएगी उसको प्रकाश पूरी तरह से नहीं करेगा कहीं आभा मात्र दे देगा, एक चौथ वो घर के भीतर आ जाएगी परंतु प्रकाश जो है वो आंगन में ही होगा ऐसे मिलन के समय श्री राधाराणी को केवल कृष्ण के माधुर्य का अनुभव होता है माधुर्य माधुर दोनों का अनुभव हो जाता है सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का आंगन को भी प्रकाशित करता है और कक्ष को भी प्रकाशित कर देता है जबकि विरह दोनों को प्रकाशित हो आगन हो सकता है ऐसे ही संयोग केवल माधुर्य को प्रकाशित करता है ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करता है ग्रह में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों ही प्रकाशित हो जाती हैं और बिरा की स्थिति में श्री राधा रानी कहने लगती हैं कि नाम नामकार बहुधा निज सर्व शक्ति कि आहा नाव में आपने पूरी की पूरी अपनी जो शक्ति है वो पूरी शक्ति स्थापित कर दी है ये नाम जो है वो सारे पूरी शक्ति साबित करने का मतलब है साधन साध्य सभी पदार्थों को निरूपण करने वाले हैं तो साधन साध्य तत्व तो जिकल हरिनाम संकीर्तन मिल सकल जितना भी साधन साध्य तत्व तो है वो साधन साध्य तत्व तो श्री हरिनाम संकीर्तन में दोनों की प्राप्ति सही रूप में ही हो जाएगी साधित साधित जब प्रेमांकोर हवे साधन साथ श्री तपन जी से साधन महाप्रभु कह रहे हैं ढाका में कल वो प्रसंग का वर्णन कर दिया गया था उसमें कह रहे हैं कि साधित साधित शुरू शुरू में जो जप है वो मैकेनिक जप हो रहा है बस उंगलियां चल रही हैं, माला के दाने तो कहीं लीला की स्फूर्ति नहीं है भले मैटलिक जगह जब है साधित जबे प्रेमांकुर हवे वो नाम वस्तु की शक्ति कहीं ना कहीं प्रेमांकुर प्रदान करेगी वस्तु शक्ति भी प्रेमांकुर करेगी साधक का अपना प्रयास है और वस्तु शक्ति अपनी जगह काम कर रही है वस्तु शक्ति जो है वो किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करती है ये जीव गोस्वामी जी का वचन है कि वस्तु शक्ति किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करती है हम जान करके अमृत खाएं या जान करके विष कोई व्यक्ति खा ले तो मरेगा या जिएगा अमृत उसका प्रभाव डालेगा डॉक्टर के पास में गए हमको पता नहीं है कि इस टेबलेट में इंडीडियंट्स क्या है शक्ति अपना प्रभाव डाल रही है जिससे मैं उस टेबलेट को खा रहे हैं तो शरीर के साथ में मिलकर के शरीर की जो रसायन है उसके साथ में मिलकर के कंपोज वो बना रही है और वो कंपोज बनाकर के कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर असर डाल रही है यदि उसको जानना ही जरूरत होता तो सबको प्रत्येक व्यक्ति को, को डॉक्टरी पढ़नी पड़ती परंतु तो हम डॉक्टरी नहीं जानते हैं फिर भी वस्तु शक्ति कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है इसी प्रकार साधित साधित नाम का क्या अर्थ है नाम की क्या महिमा है यदि ये कोई नहीं भी जानता है तब भी वस्तु शक्ति तो अपना प्रभाव डालेगी तो साधक का अपना प्रयास भी होना चाहिए वस्तु शक्ति भी होनी चाहिए और वस्तु शक्ति के साथ में कहीं समर्पण भी होना चाहिए धचित्तता भी होनी चाहिए नहीं है तो फिर नाम जल्दी कृपा नहीं करेंगे वस्तु शक्ति पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होगी अतः पांच जो वस्तु हैं उन पांच वस्तुओं के साथ में यह कहीं जुड़ी हुई है पांच वस्तु अभी बताएंगे पांच वस्तुओं के साथ में जुड़ी हुए है कि द्रोहा श्रद्धा दूरे सुपंच के स्वल्पों के संबंधा सद्याम भाव जन्मनी पांच वस्तुएं ऐसी हैं कौन कौन सी श्री विग्रह की सेवा घर में जो विराजमान है श्री विग्रह ये साक्षात है ऐसा विचार करना चाहिए श्री विग्रह की सेवा फिर भागवत ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है दूसरी चीज हुई भागवत तीसरी चीज श्री, श्री कृष्ण ही कृपा करने के लिए श्री गुरुदेव के माध्यम से इस जीव के सामने उपस्थित हुए और इस जीव को श्री गुरुदेव जो प्राप्त हुए वे कृष्ण कृपा मूर्ति के रूप में ही प्राप्त हुए अतः गुरुदेव जो है वो कृष्ण कृपा मूर्ति इस जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ठाकुर ने विचार किया होगा कि इस ये पामर जीव है अकिंचन जीव है इसके पास में कोई साधन नहीं है इस जीव के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अपनी कृपा शक्ति श्रीमद गुरुदेव के हृदय में स्थापित करके इस जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनको भेज दिया तो गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति है तीसरी वस्तु होगी गुरुदेव चौथी जो वस्तु है वो नाम संकीर्तन नाम और कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों एक वस्तु हैं नाम संकीर्तन और पांचवी वस्तु है शिव वृंदावन के रज Yeah, yeah, yeah. तो शुद्धा विशेषता नाम संकीर्तनम थुरा मंडली स्थिति yeah. श्री विजधाम मथुरा मंडल की स्थिति यह अपूर्व होकर के विराजमान तो ये पांच चीज ऐसी हैं इन पांचों चीजों के विषय में ये कहा कि दुरुआत वीरेस्मिन श्रद्धा दूरेस्तपंच के यथ स्वल्पों के संबंधा सद्याम भाव जन्मनी इन पांचों वस्तुओं में दुरू अद्भुत पराक्रम विराजमान है और इनके साथ में स्वल्प संबंध भी हो जाए तो भाव को उत्पन्न करने में देर नहीं लगेगी बात तो बड़ी सरल कह दी औषधि भी बड़ी मीठी है और औषधि बड़ी सुलभ भी है उसकी सुलभता में भी कोई कमी नहीं है और उसकी मिठास में भी उसके प्रभाव में भी कोई कमी नहीं है उसकी मिठास में भी कोई कमी नहीं है भी भी है है मीठी और प्रभावशाली भी है परंतु वैदी ने जो ये बताया कि खमीरा के साथ में मिलाकर के इस चूरण को लेना वो खमीरा बड़ा कठिन है जो अनुपान है वो अनुपान बड़ा कठिन पांचों चीजों के लिए अनुपान क्या बताया सदियाम भाव जन्मनी सद्धि होना और सद्धि की टीका श्री जीव को समझ कर रहे हैं कि निरपराध चित्ता नाम इन पांचों वस्तुओं के प्रति निरपराध चित्त होना यह बड़ा कठिन है शिव विग्रह में तुरंत ही शिला बुद्धि आ जाती है शिव भागवत में तुरंत ही शास्त्र बुद्धि और तर्क बुद्धि आ जाती है नाम में तुरंत ही शब्द बुद्धि आ जाती है धाम में तुरंत ही कहीं पृथ्वी की बुद्धि आ जाती है भगवत स्वरूप की बुद्धि नहीं रहती है और ये भी जैसे और सारी दुनिया है जगह है ऐसे धाम भी एक भूमि है और श्रीमद गुरुदेव में बड़ी जल्दी मनुष्य बुद्धि देह बुद्धि आ जाती वैष्णव तो भागवत स्वरूप में शिला बुद्धि श्रीमद भागवत में शब्द बुद्धि श्री नाम में भी शब्द बुद्धि श्रीमद गुरुदेव में बुद्धि और धाम में कहीं प्राकृतिक पृथ्वी बुद्धि यह प्राप्त हो जाती है इसलिए कहीं ना कहीं अपराध हो जाते हैं तो संध्या माने निरपराध चित्त नहीं हो पाते हैं यदि निरपराध चित्त हो तो ये पांचों वस्तुएं बड़ी जल्दी कृपा करती है तो नामना बहुधा निज सर्वशक्ति नाम में आपने सर्वशक्ति पूरी शक्ति दे दी पूरी शक्ति का तात्पर्य है प्रेम तक प्रदान करने की शक्ति हे प्रभु आपने नाम में स्थापित कर दी है नामना नाम-नाम माने केवल एक नाम में नहीं नाम-नाम जितने भी नाम हैं उन नामों की बहुदार निशर्म शक्ति अनंत अनंत शक्ति है इतना होते हुए भी कुछ नाम ऐसे हैं जो के तारक हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो के तारक हैं तार का जायते है तारका जायती मुक्ति ही हर भक्त तो पारक आते राम नाम पारक होकर के विराजमान है कृष्ण नाम पारक होकर के विराजमान है दोनों में दोनों गुण हैं पंथ प्रधानता के कारण व्यवदेश दोनों में दोनों गुण हैं परंत प्रधानता के कारण एक को पारक कह दिया गया एक को पारक कह दिया काशी में श्री विश्वनाथ भगवान ने ठेका ले रखा है कि जो मरेगा उसके कान में आकर के वे राम नाम का उद्देश्य कर देंगे तारक मंत्र का उद्देश्य कर देंगे ये ठेका ले रखा है मुक्ति मिल जाएगी प्रेम भक्ति मिलने के लिए कठिनाई है प्रेम भक्ति मिलने के लिए श्री कृष्ण नाम और श्री राधे का पर में स्थिति होते हुए वृंदावन वास होते हुए रसकों का संग होते हुए जब तीन शर्त पूरी की जाएंगे तब जाकर के प्रेम की जो रागन का प्रेम है उसकी प्राप्ति होगी अनाराध्य राधा पदाम भूज उम अनाश्रित वृंदावीन तत्पदाकाम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तां कुतश्याम सिंधु रसस्यादगा तो प्रेम के सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण चरणाश्रय से ही काम नहीं चलेगा धिका चरण आश्रय की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ेगी अनाराध्य रा हमारे बड़े श्री गदाधर भट्टी महाराज उनको श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का ये श्लोक है ये जीव गोस्वामी जी का श्लोक नहीं है है श्लोक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का उसको श्री गदा जी के लिए भेजा इस श्लोक को और इस श्लोक से ही बशीभूत होकर के श्री भक्तमाल में वर्णन किया है नावाजी ने श्रीगारे उस समय वृंदावन आए और जीव गोस्मी जी के पास में स्थायी रूप से फिर निवास की प्राप्ति करने के लिए तीन शर्तें हैं तब प्रेम पूरा होगा पहला अनाराध्य राधा पदम्भु युगम सब जानते हैं वो चरित्र श्री गधारजी का गदार भट जी ने कृष्ण प्रेम में बहुत सारे पद लिखे पहले से ही लिखते थे कृष्ण प्रेम में बड़े डूबे हुए हैं श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं उन्होंने एक पद लिखा हो श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरत श्री कृष्ण की मूर्ति देख करके मैं बिक गई हूं नैनन माहे बसी वो नेत्रों में वो कृष्ण की मूर्ति मेरी आंखों में बसी हुई है तो अपनो सपनों सो वो मेरा अपना मेरी आंखों में था जैसे सपना आंखों में बसता है ऐसे वो भी मेरी आंखों में ही बसा हुआ था सोए रही रस खोई रस में भुराई हुई मैं सो रही थी पंत जागे हो आगे दृष्टि पर सके न को नियारो हुई जागने पर भी वो सामने दिखता है मुझसे कहीं भी तनिक भी दूर नहीं होता है एक जो मेरी अखियन में से रहो कर भोन एक जो मेरी आंखों में दिन रात बसा हुआ है भगवान माने भवन बना करके मेरी आंखों में ही बसा हुआ है गाय चरावन जात सुनियो सखी शोधो कन्हैया कौन पंतु कह रही है वो गाय चराने के लिए गया वो तो मेरी आंखों में बसा हुआ है जो गाय चलाने के लिए गया वो कौन है कौन, कौन पत्ते आवे किससे मैं अपनी बात कहू कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा कौन सुने बकबाद इस बकवाद को कौन सुनेगा कि मैं कह रही हूँ वो मेरी आंखों में बसा हुआ है कैसे कह कै कह जाए गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद उसका जो मुझे आस्वाद मिलता है वो तो गूंगे का गोड़ है जिसका स्वाद तो लिया जा सकता है वर्णन नहीं किया जा सकता है इस बात को जीव गोस्वामी जी ने किसी यात्री के माध्यम से जब ये पद सुना तो जीव गोस्वामी जी ने उत्तर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के एक श्लोक को भेजा और उस श्लोक का श्री गोस्वामी जी ने कहीं पद्यावली में संकलन भी किया है पद्यावली में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम से ये संकलित है, संकल है ये श्लोक कि अनाराध्य तुम कहते रहे हो, हो शाम रंग रंगी परंतु तो ये रंग ठीका है हम नहीं मानते ये रंग कभी पक्का हो ही नहीं सकता है क्योंकि इस रंग में दो तीन गलतियां हैं एक गलती तो ये है कि शाम सुंदर से सीधा नायिका भाव से तुम प्रीति कर रहे हो रस पूरा पक्का नहीं है सब कच्चा रस है ये चलेगा नहीं रस। मंजुरी भाव से प्रीति होनी चाहिए श्रीमद महाप्रभु जिस भावोल्लास को प्रदान करना चाहते हैं उस भाव से प्रीति होनी चाहिए कृष्ण की प्रिया बन करके एक जो मेरी आखिर में तुम्हारी आंखों का क्या भरोसा इसलिए इसमें ये रंग कच्चा है प्रधान नहीं और इसमें स्वार्थ कहीं छिपा हुआ तो अनाराध्य राधा पदम्बु श्री राधिका के चरण कमल उनका आश्रय ग्रहण करो पहली बात, पहली शर्त इस शर्त को पूरा करो कृष्ण चरण का आश्रय कृष्ण की से प्रीति करने से परम फल की प्राप्ति नहीं होगी परम माधुरी की प्राप्ति नहीं होगी श्री राधिका चरण आश्रय ग्रहण करने पर ही परम माधुरी की प्राप्ति होगी पहली शर्त अनाराध्य राधा पदाम्भु युग्म अनाश्रित्री वृंदाटवीन तत्पदान काम श्री वृंदावन की रज का जब तक आश्रय ग्रहण नहीं किया तब तक काम नहीं चलेगा साक्षात वृंदावन का आश्रय ग्रहण करो साक्षात वृंदावन की रज उनका आश्रय ग्रहण करो दूर रहकर के आंध्र में दक्षिण में रह करके और यदि ये बात कह रहे हो तो काम नहीं चलेगा वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मांड व्यापक होकर के विराजमान है परंतु वैभव से काम कर, कर, कर, चल करके स्वरूप से काम चलेगा ठीक है ब्रह्मांड तो सब जगह व्याप्त हैं और जहां भी कृष्ण जाएंगे वहां पर वैभव रूप में धाम चले जाएंगे श्री कृष्ण जलाशंध को मारने के लिए पटना गए बिहार गए तो ब्रह्मांड पहले गए धाम पहले गए धाम तक तो पहले जाएगा तब कृष्ण जाएंगे तो कृष्ण जहां जहां भी जाएंगे ष्ण यद बलराजा के पास में गए तो पहले धाम तक तो गया तब कृष्ण गए परंतु तो वैभव रूप में गए धाम वैभव रूप में जाए वो नहीं वैभव से काम नहीं चलेगा पूर्ण कृपा प्राप्त तो होगी जब साक्षात वृंदावन का सेवन किया जाएगा इसे ब्रज का व्यापना ब्रज उच्चते ब्रुज शब्द का अर्थ ही है जो व्याप्त तो हो उसका नाम ब्रज तो व्याप्त तो होकर तो के तो वृंदावन के विद्यमान है परंतु तो व्याप्त होने मात्र से काम नहीं चलेगा मुख्य रूप से जो काम चलेगा वो काम चलेगा साक्षात वृंदावन का सेवन करने से तो श्री राधिका के चरणों का दासी ग्रहण करो एक शर्त दूसरी शर्त श्री वृंदावन जो हैं उनका साक्षात रज का सेवन करो जब तक श्री तुलसी थामे की रज जब तक की गोपी चंदन जब तक कि श्री निधवन की रज जब तक के श्री कोई नहीं चाल ही नहीं <laughs> उतार। तो है तो फसरा रहते फस रही है <laughs> फंसा हुआ फंसा नहीं <laughs> तो जब तक श्री वृंदावन की रज श्री राधा कुंभ की रज विमल सरोवर की रज जब तक उससे तलक धारण नहीं किया जाएगा तब तक आम चलेगा अनाश्रित वृंदाट भीम तत्व अन का वृंदावन का आश्रत अब वृंदावन में रहे राधिका का आन व्यक्ति भी ग्रहण किया परंतु तो यदि श्री राधिका भजन भी कर रहे हैं युगल सरकार का भजन भी कर रहे हैं परंतु तो सत्संग नहीं है तब भी काम नहीं चले सत्संग भी बहुत जरूरी है साध संग है घेरा और निज भजन है नहीं मिज भजन है घेरा और साध संग है पहरा घेरा कितना भी ऊंचा कर लो परंतु तो पहरा नहीं है तो काम नहीं चले इसलिए साधु संघ निरंतर निरंतर होना चाहिए साधु संघ होने पर ही कहा भजन में गलती हो रही है यह पता लगेगा साधु संघ होने पर निरंतरता बनी रहेगी साधु संघ नहीं होगा तो निरंतरता नहीं बनी रह सकती है इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि साधु संघ को तीनों शर्त रसकों का संग होना चाहिए शिव वृंदावन का साक्षात बास होना चाहिए साक्षात व्रमा उनका बास होना चाहिए वैभव रूप में नहीं कल्पना में नहीं साक्षात होना चाहिए और साक्षात रूप में, में अभिमान अभिमान मैं श्री राधिका की दासी ये अभिमान होना चाहिए तब जाकर के प्रेम की प्राप्ति होगी अन्यथा वो रंग पक्का नहीं होगा इस बात को सुनकर के गले आई श्री नावादास जी ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया उनके चरित्र का तो यहां पर यही कह रहे हैं कि नामना मकार बहुदार निज सर्व शक्ति नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति उसको श्री प्रभु ने स्थापित किया और तो नाम में पूरी शक्ति स्थापित की पूरी शक्ति का मतलब है प्रेम दान की जो शक्ति है वो प्रेम दान की शक्ति वहां पर स्थापित की और तत्पृतो नियमित स्मरण ने निकाला वहां नियम पूर्वक स्मरण करने के लिए कौन सा समय है यह भी साबित नहीं किया कि इस समय ही वो किया जाएगा तो स्मरण का जो काल है वो काल भी प्रूफ का पूरी तरह से स्थापित नहीं किया इसलिए साधक का यह कर्तव्य है कि भावित भावित है जब प्रेमां, प्रेमांक प्रेमकुर हवे हवे वो निरंतर निरंतर श्री वृंदावन में रहते हुए वह भावना करते हुए नाम का जप करे नाम का भले मैकेनिक जप हो रहा है परंतु तो वस्तु तो शक्ति कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी वस्तु शक्ति के साथ में कृपा शक्ति भी यदि जुड़ जाए तब तो फिर कहना ही क्या तो साधक का अपना परिश्रम भी होना चाहिए वस्तु तो शक्ति काम कर रही है और साथ के साथ में ठाकुर की कृपा भी होनी चाहिए कृपा तीन रूपों में प्राप्त होनी चाहिए श्री राधे का दास से राधे का परकर की कृपा रसिक संगजनों का संग और धाम की कृपा ये तीन वस्तु तो होंगी तो तीन वस्तु तो कृपा की पूर्णता को प्राप्त कराने वाली होंगी अतः उस नाम का आश्रय लेते हुए विराजमान हो तो साधित साधित जबे प्रेम होवे साधन साध्य तत्व कृपाए अज्ञ पाये रस सिंधु यदि भावित भावी ते कृष्ण स्फोरे अंतरे यदि कृपा है और कृपा के द्वारा यदि भावना की जाएगी अपने मंजरी अभिमान को धारण करते हुए श्री नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा भावना सहित माने मैं कौन हूं श्री प्रियालाल ये दो अलग अलग तत्व तो नहीं है परंतु श्री लाल जी प्रिया के सदा अधीन होकर के विराजमान है ऐसी भावना करते हुए श्री राधे का चरण दास रसकों का संग और श्री वृंदावन लीला स्थली वो लीला स्थली लीला को स्पर्श करते हुए जहां विराजमान होगी लीला स्थली में रहने पर एक बार बड़ा लाभ होगा कि वृंदावन में यदि साक्षात रहोगे तो रास्ता चलते हुए राधे राधे सुनने को मिल जाएगा रस्ता चलते चलते ही कहीं न कहीं वैष्णवों का दर्शन हो ही जाएगा किसी न किसी वैष्णव का दर्शन और रास्ता चलते ही कोई ना कोई लीलास्थली और स्वरूप उनका भी दर्शन हो जाएगा तो लीला स्थली का दर्शन वैष्णव का दर्शन और नाम का नाम की प्राप्ति ये धाम में साक्षात रहने पर सहज रूप से तीन वस्तु तो मिल जाएंगी फिर से लीलास्थली का दर्शन हो जाएगा वैष्णवों का दर्शन हो जाएगा और श्री जो नाम हरि नाम वो श्रवण हर कथा व सही रूप में ही श्रवण करने को मिल जाएगी तो ये धाम के रहने की अपनी विशेषता है तो भावीते तो भावी भावीते जहां अपने स्वरूप की भावना करते हुए श्री प्रियालाल के रूप माधुरी की लीला का दर्शन करते हुए भावना करते हुए रसकों का संग करते हुए भावना करते हुए क्योंकि वे रसिक जनों का एक स्वभाव है कि वे वर्णन के बिना नहीं रह सकते सखी जो लीला का आस्वादन कर रही है उसका वर्णन के बिना सखी रह नहीं सकती है सखी वर्णन करेगी करेगी ऐसी भक्त जब भी मिलेंगे तो कहीं ख... कृष्ण लीला का वर्णन करेंगी करेंगे तो कृष्ण स्फोरे अंतरे श्री कृष्ण का माधुरी हृदय में स्फुरित तो हो जाएगा और कृष्ण कृपा के द्वारा कृपा जो है वो कृपा ऐसी है कि अज्ञ पाए रस सिंधु पारे अग्गी भी रस सिंधु का सार प्राप्त कर लेगा रस सिंधु का भी पार रस सिंधु का जो सर्वोत्तम स्वरूप है उसको भी प्राप्त कर लेगा रस सिंधु का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है रस सिंधु का सर्वोत्तम स्वरूप है मंजरी भाव से प्रियालाल की सेवा रस सिंधु का पार एपिटोम क्या है रस का वो है मंजरी भाव से श्री प्रियालाल की सेवा उस पार को प्राप्त कर लेगा इसलिए तस्मा मद भक्ति युक्त से वही मदात्मन न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय जो भगवत भक्त करने वाले हैं नाम का आश्रय ग्रहण करने वाले हैं प्राय उनको न ज्ञान न वैराग्य यह श्रेय करने वाला नहीं होता है प्राय शब्द के द्वार के द्वारा दिखाया भक्ति के द्वारा ये वस्तुएं अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा प्राय श्रेय भविन्व का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का पहले से उसको अध्ययन करना पड़ेगा भक्ति के द्वारा रसकों के सत्संग में अपने आप ही ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा संसार के प्रति संसार की असारता का बोध उसे अपने आप सहज रूप में ही हो जाएगा तो प्राय कहने का मतलब है आनुषंगिक रूप से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगे श्री नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति सर्व शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं विशेष रूप से कि सर्व की का मतलब है कि सर्व मत भक्ति योगे नैसा स्वर्गापवर्गम मधाम कथंचित यदि श्री नाम का आश्रय ग्रहण करने पर भक्ति करने पर सभी वस्तुएं उसको प्राप्त हो जाएंगी स्वर्ग अपवर्ग और मध्याम माने वैकुंठ की प्राप्ति कथनचित कथनचित का तात्पर्य है भक्त इनके लिए प्रयत्न नहीं करता है परंतु तो उसे ये तीनों चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी जैसे कि चित्रकेतु को विद्याधारों का आधिपत्य और स्वर्ग का सुख अपने आप मिल गया तो स्वर्ग अपवर्ग और मध्यान तीन चीज़ें भक्ति के द्वारा तीन चीज भी मिल सकती हैं परंतु भक्त कभी इनको चाहता नहीं चित्रकेतु ने मैं स्वर्ग के भोग को भोग लूं ये कभी चाहा नहीं उन्होंने तो कृष्ण श्री संकृष्ण भगवान के चरणार की भक्ति ही की और श्री पार्वती जी की कृपा से शिव जी की कृपा से वृत्स्वर होकर के उनको दूसरा जन्म प्राप्त हुआ श्री चित्रकेतु को परंतु उनको जो स्वर्ग मिला जो विद्या का अधिपिपत्य मिला वो उनके जीवन का लाभ का लक्ष्य नहीं है कथनचित शब्द के द्वारा यह दिखाया ये तो आनुसंगिक रूप में अपने आप मिल जाएगा अन्य जो वस्तुएं है वो आनुसंगिक रूप में उसे अपने आप मिल जाएंगी उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है तो स्वर का दृष्टांत हो गया चित्र केतु अपांत हो गया कौन अबर का दृष्टान्त है प्रहलाद जो ये कह रहे हैं कि प्रीतों को वर्ग शरणम हो ऐसे कदानु बुलमारे हम तो बिल्ली के बच्चे की तरह से पड़े हुए हैं हमको संसार से नृत्ति करने वाले तो आप हो आप अपने आप ही उठाओगे जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं उठा करके एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख देती है ऐसे ही आप संसार से हमको अपने आप नृत्य कर दोगे प्रभु इन जीवों के ऊपर कब आप अनुग्रह करोगे आप जीवों के ऊपर अनुग्रह करो नृसिं भगवान से कहा श्री प्रल्लाद जी ने नृसिं कहा कि बेटा ये जीव मेरी शरण आए तो अनुग्रह कर दूंगा मैं तो तैयार बैठा बैठाऊं आओ तो सही शरण नहीं महाराज तब तक तो जीव का ढेर हो लेगा जब तक ये जीव आपकी शरण आएगा तब तक तो जीव का ढेर हो लेगा इसलिए जीव आपकी शरण आए ये शर्त मत रखो अब आप अपनी तरफ से ही इसको कृपा करो हमारे हम बंदर के बच्चे नहीं हैं जो आपको पूरी तरह से पकड़ सकें हम तो केवल मिम्मी आ सकते हैं कि मां रक्षा कर रक्षा कर हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम बंदर के बच्चों की तरह से अपनी मां को पकड़ लें बंदर के बच्चे की उंगली में इतनी दम है इतनी ताकत है कि उसने माँ को जब पकड़ लिया मां कितनी भी उछल कूद करे बंदर का बच्चा गिरेगा नहीं मां को छोड़ेगा नहीं परंतु तो हमें इतनी सामर्थ्य हम तो एक मिनट में छूट जाएंगे कि ये वो अपनी कंठी माला <laughs> हमारी दशा तो ऐसी है एक मिनट में बड़े पिलपिल है जरासी में भक्ति छूट जाए हमारे जरा सा कोई काम आए बहाना आ जाए बहाना ढूंढते रहते हैं कि किसी तरह से माला छोड़ने का बहाना मिल जाए तो बहाना ढूंढते रहते हैं तो हमारी दशा तो ये है इसलिए जीव आप तक आए ये आप प्रतीक्षा मत दो ये शर्त मत लगाओ, आप स्वयं मारजार किशोर की तरह से इस जीव का पालन करो, तो स्वर्ग अपवर्ग और मतधाम का तात्पर्य है कि श्री गजेंद्र श्री ठाकुर अपने गरुड़ के ऊपर विराजमान करके श्री गजेंद्र को अपने धाम को ले गए परंतु तो धाम प्राप्त करने के लिए गजेंद्र प्रार्थना नहीं कर रहे हैं गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं क्या बोल महाराज मैं आपसे इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए जो योनिया किम इसे वो माने हाथी की योनि को प्राप्त करके क्या कर लूंगा अधिक से अधिक भोग अधिक से अधिक भोजन भोजन भोग के अलावा और तो कुछ वस्तु तो प्राप्त नहीं होगी इसलिए मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं वो गांव पाश से मुक्त होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आत्मा का आत्मा वर्णसी मोक्षम मुझे जो देहाध्यास की प्राप्ति हो रही है ये देहाध्यास की देही ही मैं हूं इस अध्यास को त्याग करके इस भ्रम को त्याग करके मैं कृष्ण सेवा करूँ आपकी सेवा करूं यह सेवा सुख मुझे प्राप्त हो तो ठाकुर स्वर्ग अपवर्ग और मध्यम माने बैकुंठ इनकी प्राप्ति भी कराते हैं परंतु बैकुंठ की प्राप्ति भी लक्ष्य नहीं है सेवा ही लक्ष्य है सेवा मिल रही है तो वैकुंठ प्राप्ति का उपयोग है सेवा नहीं मिल रही है तो उपयोग नहीं है हिरण्य कश्यप दिग्विजय करने के लिए रमा वैकुंठ में पहुंच गया वरदान तो प्राप्त था ही रमा वैकुंठ माने वैकुंठ के ब्रह्मांड के भीतर जो वैकुंठ है उस वैकुंठ में ब्रह्मा जी के लोक के भी ऊपर जो रमा वैकुंठ है वहां पर पहुंच गया ठाकुर के दर्शन नहीं हुए मन में विचार कर रहा मैं तो युद्ध करने के लिए आया अरे बड़ा डरपोक है यहां का जो मालिक है वो भाग्या है वे डर के मारे और अपने अभिमान का पोषण करते हुए लौट आए वैकुंठ से तो बैकुंठ में पहुंच करके भी यदि सेवा नहीं मिले तो किस काम की उल्टा अभिमान का पोषण हो गया तो ऐसे वैकुंठ की भी कोई उपयोगता नहीं तो स्वर्ग स्वर्गापवर्गम तो यही कह रहे हैं कि सर्व मद भक्ति योगे स्वर्गापवर्गम भक्त स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष इसलिए चाहते हैं कि सेवा मिले तो वे चाहते हैं सेवा नहीं मिले तो इन तीनों वस्तुओं को भी वे नहीं चाहते हैं इसलिए हे प्रभु नाम नाम मकार बहुधा निज सर्व शक्ति है नाम में आपने संपूर्ण शक्ति स्थापित की ज्ञान के द्वारा जो वस्तु की प्राप्ति नहीं है वो नाम के द्वारा हो रही है ज्ञानी को संसार वृक्ष के एक एक पत्ते को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है परंतु तो नाम के द्वारा संसार रूपी बटवृक्ष जड़ से फर जाता है बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय कितना अपवाद न्याय उसको अपनाना पड़ता है एक ज्ञानी को कि नहीं ये सर्व ये सर्वं खो ब्रह्म ये जो संसार का धनपुत्र दिख रहे हैं ये धनपुत्र नहीं है पत्नी धनपुत्र नहीं है सब कुछ ब्रह्म है कितना कठिन है कहना तो बड़ा सरस है सब कुछ ब्रह्म है परंतु इसको वास्तव में अनुभव करना कितना कठिन होगा एक के लिए फिर वो ये विचार करे तत्व तो मैं ब्रह्म हूं कितना कठिन है मैं शरीर नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं इस विचार को प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ेगा हाँ जाएगा परंतु ये विचार अनुभव में नहीं आएगा तत्व फिर सो हम आवंबर मास में इस विचार को प्राप्त करने में तो छक्के छूट जाएंगे तो संसार रूपी वृक्ष के एक-एक पत्ते को तोड़ने में कितना उसे प्रयास करना पड़ेगा हरकुलिस जो एक्टिविटीज हैं वो उसको करनी पड़ेंगी। कितने कठिन कार्य उसको करने पड़ेंगे कुछ क्या होता है कुछ ये तो कहा, कहा होते है? <laughs> इसका होते इसका मतलब तो नहीं है <laughs> तो कितना प्रयास करना पड़ता है एक एक चीज को करने में कितना प्रयास करना पड़ रहा है परंतु श्री हरिनाम अजामिल का एक नारायण का नाम लेने पर संसार वृक्ष उखड़ गया अतः कहीं शास्त्र में निरूपण किया गया कि सना सर्वत्र आद्यम तब पदम ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान है तब पदम ब्रह्म सब जगह व्याप्त होकर के विराजमान है ये शास्त्र कह रहे हो सत्य है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है परंतु तो तथापि एकम शोकम नहीं भवतरो पत्र अभिनत ये जानते हुए भी संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ करके हम अलग नहीं कर सके मुं से खूब कहते रहते हैं कि सर्व कल सब ग्रम श्याम सब जग जानी बस कहते रहती हैं परंतु कहीं एक पत्ता भी नहीं टूटता है परंतु क्षण जो भाग्रस्तम तब तुम नाम मखिलम हेप रहो जब आपका नाम एक क्षण के लिए भी जीव के अग्रभाग के ऊपर भी आता है तो समूलम संसार द्रुमम कशति कथरस्य अन्यों तो समूल ही संसार वृक्ष समाप्त हो जाता है बोलो हरिम संकीर्तन की जय अब बताओ कि कथरत से ज्ञान और कृष्ण नाम इनमें किसको अपनाओगे <laughs> अपने आप में तो ये कहीं कह रहे हैं कि सदा सर्वत्रम, सर्वत्रास्ते सर्वत्र ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है ये बात सत्य है शास्त्र कह रहे हैं सब सत्य है परंतु ये शास्त्र के कहने पर भी खूब सुनने पर भी खूब उसे बोलने पर भी संसार वृक्ष का एक पत्ता भी कहीं छोड़ सकने के लिए हम तैयार नहीं है जरासी वस्तु भी संसार ऐसा चिपका हुआ है संसार को ऐसे पकड़ा हुआ है कि संसार को एक पत्ता भी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है खूब जानते हैं शास्त्र में ऐसा कहा गया परंतु श्री हरिम उस संसार को संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है कहा एक पत्ता भी नहीं टूटता था और कहा जड़ से उखाड़ने में भी श्री नाम समर्थ हो जाते हैं मृत्यु के समय यदि हरिनाम आए कृपा करके तो संसार वृक्ष अपने आप छूट जाए यदि मृत्यु के समय कृष्ण नाम मरने वाले की जिह्वा पर नहीं आ रहा है उस समय साथी लोगों का ये कार्य कर्तव्य है कि कम से कम उसको संसार से मुक्त करने के लिए प्रेम सेवा तो नहीं मिलेगी परंतु संसार से मुक्त करने के लिए हर नाम सुना दे ये पर, परिजनों का ये कर्तव्य है कि देवबंधन से मुक्त करने के लिए उसको हर नाम सुना दे भाई उसको सेवा सुख तो नहीं मिलेगा सेवा सुख तो तब मिलेगा जबकि उसने जन्म भर भजन किया हो और भजन किया है तो कृपा करके मृत्यु के समय जुवा के ऊपर कृष्ण नाम आएंगे परंतु यदि वो स्वयं नहीं ले पाता है तो फिर माया उसको दोबारा जन्म न दे इसके लिए कम से कम कं ये तो परिजनों का ये कर्तव्य है बेटा नाती का ये कर्तव्य है कि मरते समय कृष्ण नाम सुना दे तुलसी दल जुहा के ऊपर रख दे कोई श्री गंगा जल चरणाम जुहा के ऊपर स्थापित कर दे ऐसा जुबू कर तो स्मरण क्वचित स्वामोपी सद्य सवना कल्पते कुत पुनस्ते भगवं दर्शनाथ श्री देवभूति जी से कपिल देव जी कह रहे हैं देवभूति जी कह रही हैं कपिल जी से आपके नाम का श्रवण अनुकीर्तन करने पर उन आपको प्रणाम करने पर आपका कीर्तन करने पर स्वादों में सद्या शवनायक स्वाद है चाह है वह भी यज्ञ करने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है को तक पहुँचते हैं भगवंत दर्शनाथ जिन्होंने आपका दर्शन किया उन लोगों का तो कहना ही किया जुहाग्र वर्तते नाम जुहा पर नहीं जुहा लड़खड़ाते हुए भी न से जो वो ससमु आ गया